परमार्श प्रसंग तिरानवे पाप और पारा जैसे छिपाए छिपते नहीं वैसे ही प्रेम और पवित्रता भी छिपे नहीं रहते को क्या कपड़े से ढाक कर रख सकते हैं जिसका अहम मम कुछ बचा ही नहीं अपना पराया कुछ नहीं वह अपने को लोगों की निगाह से चाहे जितना बचा कर रखे उसके भगवत प्रेम की बाढ़ में सारा संसार डूब जाता है वही धन्य है जो ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुष का आश्रय और उनकी कृपा प्राप्त करता है चौरानबे यौवन धर्म साधन के लिए सर्वोत्तम समय है उस समय यदि कोई साधना संलग्न होकर यथेष्ट आध्यात्मिक शक्ति संचय कर ले तो फिर शेष जीवन निरापद होकर सुख और शांति से बिताया जा सकता है चाहे जितनी विपत्ति और दुख आए फिर वे उसे कदापि विचलित नहीं कर सकते इस समय यदि जीवन गठन नहीं हो सका तो बाद में फिर नहीं होगा एक पल भी आलस्य फजूल के काम में नष्ट ना करो शरीर अच्छा नहीं समय नहीं मिलता ऐसे अनेक बहाने आज उठते हैं ये सब व्यर्थ की बातें हैं आहार विहार निद्रा और सब काम काज यदि सैयत और नियमितता से किए जाए तो शरीर मन सतेज और प्रफुल्ल रहते हैं उनसे कितना ही अधिक काम लिया जा सकता है काम भी खूब अच्छा होता है और समय भी काफी मिलता है पंचानबे चाहे जब चाहे जहा जो कुछ भी मिल जाए खा लेने से जब जो करना है उसे तभी न करने से और काम क्रोधादि शत्रुओं को आश्रय देने से मन में भी स्फूर्ति नहीं रहती और शरीर में शक्ति भी नहीं पाई जाती उस श्रृंखलता से चलने में शरीर मन पर इतना अयथा बोध पड़ता है कि वे अंत में टूट पड़ते हैं फिर शारीरिक कार्य या व्यायाम करने के लिए भी नाराज होते हैं मनमानी चीजें गले तक ठूस ठूस कर खा लेने से उसे पचाने में ही शरीर की आधी शक्ति छय हो जाती है 8 8-10 घंटे सोकर भी इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती बकाया शक्ति भी व्यर्थ के काम और गपोड़ों में नष्ट हो जाती है इसीलिए ध्यान जब करने की शक्ति भी नहीं रहती इच्छा भी नहीं होती करने बैठते ही जमुआई आती है और तंद्रा सवार हो जाती है ऐसी हालत में उससे काम ही कौन सा होगा धर्म कर्म की बात तो जाने दो कामकाजी आदमी भी तो वह नहीं हो सकता इस तरह इतना दुर्लभ मानव जीवन वृथा ही नष्ट हो जाता है यह क्या कम अफसोस की बात है जिससे देवत्व तो लाभ कर सकते हैं उससे यदि मनुष्यत्व भी प्राप्त न हो तो फिर पशुत्व से फर्क ही क्या रहा